माँ की बातें श्री सुरेंद्रनाथ सरकार मुझे लगा ठाकुर जैसे पानी पीऊँगा तंबाकू खाऊंगा कहकर मन को बाह्य जगत में थोड़ा उतार कर रखते थे यह भी क्या वैसा है क्या माँ ने भी इतना कष्ट सहकर कर बहुजन हिताय शरीर को रखा है विदा लेते समय मैंने कहा माँ मेरे समान तुम्हारे लाख लाख लड़के हैं लेकिन तुम्हारे समान माँ मेरी कोई नहीं है यह बात सुनकर सजल नेत्रों से मेरी ओर देखती हुई माँ ने पूर्वक मेरी ठुड्डी का हाथ से चुंबन लिया एक बार श्री श्री की अस्वस्थता के बाद वायु परिवर्तन के लिए मैं उन्हें रांची लाने के लिए अनुरोध करने जयराम बांटी गया उस समय चैत का महीना था प्रस्ताव सुनकर माँ ने कहा चैत महीने में कहीं नहीं जाया जाता और फिर शरत लेने आया था और इतने दिन प्रतीक्षा कर चला गया जब कलकत्ता नहीं गई तो और कहीं कैसे जाऊं? इसी समय स्वामी केशवानंद की एक बहन की मृत्यु हो गई मैंने माँ से कहा माँ बुढ़ापे में स्वामी केशवानंद की माँ को ऐसा शोक झेलना पड़ा बड़े दुख की बात है माँ बोली शोक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता माँ की बात सुनकर लौटते समय कुआलपाड़ा में मैं उनका दर्शन करने गया तो देखा उनमें शोक का कोई चिन्ह भी नहीं वह हमेशा की तरह हंसी से भरा चेहरा। सोचा स्वयं वशिष्ठ ऋषि को भी शोक झेलना पड़ा था इस घर में मानो सब कुछ ही नया है। एक बार उद्बोधन के मकान में श्री राजेंद्र मुखोपाध्याय के साथ मां का दर्शन करने गया मां को प्रणाम करने के बाद मां ने हाथ जोड़कर ठाकुर से प्रार्थना की ठाकुर इनकी सभी वासना पूर्ण करो मैंने कहा यह क्या माँ सभी वासना पूर्ण होने से तो कोई रास्ता नहीं है मन में तो कितनी ही कुवासनाएं भरी पड़ी है माँ ने हंसकर कहा तुम लोगों को वैसा भय नहीं है तुम लोगों को जैसी जरूरत होगी जिससे मंगल होगा ठाकुर वही देंगे तुम्हारी जो इच्छा हो किए जाओ भय क्या है मैं तो हूँ ही जयराम में एक दिन भोर के समय घर के बाहर एक बछड़ा जोड़ों से चिल्ला रहा था दूध दहने के लिए उसे उसकी माँ से दूध बांध दिया गया था चिल्लाना सुनकर माँ यह कहते कहते लपकी आती हूँ बेटा आती हूँ मैं तुम्हें अभी खोल दूंगी अभी खोल दूँगी और जाकर बछड़े को खोल दिया मैं अवाक होकर जगन की करुणामय मूर्ति देखता रहा इसी समय पुकार पाने से ही तो जीव बंधन मुक्त होता है श्री श्री माँ के ने असीम करुणा और अनंत दया की बात लिखकर समझने के लिए शब्द नहीं है हम लोग उनके श्री चरणों का दर्शन स्पर्शन और कृपा पाकर धन्य हुए हैं कुलम पवित्रम जननी कितार था सत भक्त उस पारसमणि के स्पर्श से सोना हो गए हैं